साधना की अद्भुत प्रणाली प्रथम मंत्र केने कनेशित पतति मनः प्रेषित मन कन प्राण केने प्रतिशिता वाच मीमा वदंती चक्षु स्रोत्र कवदेव युन यहाँ शिष्य बैठा है ऐसा लिखा नहीं है पर लगता है शिष्य आया है और गुरु के समक्ष प्रणत होकर प्रश्न कर रहा है भगवन मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि यह मन अपने विषयों की ओर किसकी इच्छा से जाता है क्या कोई इच्छा करता है क्या कोई उसे भेजता है क्या कोई उसे पढ़ाता है तभी तो यह जाता है यह प्राण किसकी प्रेरणा से प्रथम स्पंदित होता है अपने भीतर प्राणों का स्पंदन क्यों होता है यह धोखनी क्यों चलती है और क्यों बंद हो जाती है जिससे एक दिन मनुष्य मृत्यु की कराल गाल में समा जाता है धोखनी के पीछे प्रेरणा किसकी है किसकी प्रेरणा से आंखें देखती है जब मैंने इच्छा नहीं की थी तब भी आंखें देख रही थी जब मैं छोटा था शिशु था तब मैं देखने की इच्छा थोड़े ही कर रहा था आंखें खुली तो दिखाई देता है क्यों मन इधर उधर जाता है ऐसे समय का विचार करके शिष्य मन प्रश्न करता है कि कौन मन को पदार्थों में विषयों में विचार करने के लिए भेजता है किसकी प्रेरणा से प्राण स्पंदित होते हैं वाणी बोलती है किसके इच्छा से कान और आंखें अपना अपना कार्य करते हैं इस प्रश्न का जो उत्तर केनोपनिषद में दिया गया उसके उत्तर में अगले तीन दिनों तक आपके समक्ष विचार करेंगे आज यहीं पर वाणी को विराम देते हैं हरी ही ओम तत्